श्री श्रीरामकृष्णकथामृत श्रीरामकथा उल्लिखिता जान पिचय गिरी गिरीथिमियावासी गिरी श्रीरामकृष्ण गृह सुरेन्द्रनाथ मिश्रा भ्रता एककाशी उुतराष्ट शमें ख्रीष्टवर्षे अक्षिणेशरे प्रथमतः श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवा प्रथम दर्शन त्रीरामकृष्ण शुद्धचैतन्यूह सूलत सम अंभव प्रथम तो ब्राह्मे तथा निराकार साधनायां दीवासी आसी श्रीरामकृष्णस संस्पर्शम अवाप्य हिंदूधर्म से तत्व गूढ़त अहूत गिरीनाथन सह बहुवार श्रीरामकृष्णस सानिध्यम अगात गिरीघोष पाथुरीघाटायाँ या गृह षिपुदमनाथ तषा भगवन्मुखिता गिरीद्र उतवा अस्से श्री प्रभु गिरी विषय उल्लिख रामचंद्र रामचंद्रदत्न तथा मनोमोहन सह स्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरे प्रथमतः साक्षात्तवा नवंबर मस से उनाशीतराष्टादशतमें खिष्टवर्षे श्री प्रभोदर्शनम अवाप्य मुग्ध अभूत प्रतिरविवास गोपाली प्रभो साक्षात्कारा ग्छति स्म गोपाल वरानगर निवासी भगवत भगवद्भक्तुवक श्री प्रभुना सह प्रथम दर्शन चतुष्टुतराष्टादतमें खिष्टवर्षे दक्षिणेशरे स समीपे योती स्म तथा ईश्वरीय भाव आवेष्टती स्म भावस्थायानम श्री प्रभुस्पर्श जीवन मुक्तावस्थाया संसारों विश्व प्रतीयते स्म आत्मन देह त्याग गोपाल सेनस्य आत्महत्या अवदत यद स्परसाक्षात्कार यदि कोप स्वेच्छया शरीरत्यागु तद आत्मनि न उच्यसे गोपालता अघोरमरीदेवी चतुर्शति पर गते कामार परगणाम मंडलातर्गते कामहाटौ एक गेहे जन्म पिता नाम काशीनाथ दश वर्ष वयसी तस्या विवाह अभूत सर्पे नई वयसा निसन्ता वैधव्यम अवागुण गोपालेण दीक्षिता अभूत मुंडितमस्त राधि सा कामटी ग्रम दहोदयां देवाल वसती स्म द्विपंचाशदत ख्रृष्टवर्ष तो दीर्घाणी तिशा याव साधिका जन तपसा सिद्धा अभूत चतुर सततमे चतुराष्टादशवर्षे श्री श्रीरामकृष्ण परमहंसद प्रथम साक्षात्कार अभूत एकदा बहुलनिशीथे जपसमये अघोरमणिः सहसा श्रीरामकृष्णस्य दर्शनम् अवाप तथा तदीयहस्तावलम्बनमात्रम् एव तत् स्थले गोपालसदृशी बालकमूर्तिसाक्षात् कृतवती इतः अनन्तरं सा दक्षिणेश्वरे बहुवारम् आगत्य श्रीप्रभुं साक्षात् कृतवती स सा श्रीप्रभौ गोपालमूर्तिदर्शनं कृतवती श्री श्रीप्रभुणा अपि सा यशोदाधिया सामद्रीय स्म तत प्रभृति सा गोपालता अभूत अघोरमणि भगनी निवेदिता नरेन्द्रकन्याद अतिमकाता तस् बहुत सैवावती गोपीदस मृदंगवादक श्री श्री प्रभो संगीतेन सह मृदंग मृदंगवाद्यम वादय स्म गोविन्द गोविंदचट्टोपाध्याय श्री प्रभु प्रथमत कलिकगत झाँमपुक गृह निवास गोविंदपालाल प्रभो श्रीरामकृष्ण बराहनगर निवासी तरुण श्री प्रभुना सह प्रथम साक्षात्कार चतष्टुतरा दशतमें खिष्टवर्षे दक्षिणेशरे श्री श्री प्रभो सविधे दक्षिणेशर आगछति स्म भक्त आसी तथा अत्यल्पे अत्ये वयसी देंगें गोविंद मुखोपाध्याय प्रभो स्नेह धन्य परमो भक्त अयम चतुर्वशति परगणा मंडलात पातिनो बेलघरियास्थान आदिवासी राजस्व सचिवपे नुक्त एको विशिष्टो जन आसी भक्ति गोविंद श्री, श्री प्रभु प्रति अतीव आकर्षण तो दक्षिणेशरम स्म श्री प्रभु अभी तस्थ स्न स्म त्रशीतुत्तराष्टादे वर्षे श्री प्रभु तस् बेलघरियागृह शुभागमन तथा संकर्तन नृत्यम्वा प्रसादग्रहण करमें श्री प्रभु सामस्थ अभूत गोविंदराय सुफी संप्रदाय गोविंदराय आर्ष सुपंडित आसतना नाधर्मीय बहुशास्त्रग्रंथाधी स अतलाम धर्म से उदारमतवादन आकृष्ट अभूत तथा तस्वन निज कौरान पाठे निमग्न ठती स्म तथा कठोर निमालन धर्मचर्चा कुरिलाभ वर्तमे अग्रसर अभूत ष्ष्ट्युतराशतमें खिष्टवर्षे दक्षिण प्रभुना सह तथम साक्षात्कार अभूत स सा एक दक्षिणवर से पंचवटी सविधे साधन स्थान स्थित तस् प्रभु तस्थर्म्चया तथा भगवत् आकष्टा अभूत तेन सह धर्मालोचना स मुग्ध अभूत तथा कृत्वा, इलाम धर्म साधनम आचार्य मोहम्मदस्य लेभे। मृदंग एतस्य से दर्शन लोष्ठ मृदंगवादकृपो रोच अभूत सुरेन्द्रके स मृदंगवाद्यम वादित गौरीपंडित गौरीका भट्टाचार्य बाकुाम पाति इन्दा ग्रामस्य से निवासी तांत्रिक साधक तस्य कंचि सिद्धि आसा पंचष्टिकादतमें खिस्टवर्षे दक्षिणेशरे श्री प्रभुना सह तथम साक्षात्कार अभूत शास्त्रीय प्रमाण श्री श्री प्रभो आध्यात्मक निर्धारण मथुर्मोदय दक्षिणेशरे सभा सामवयत सम्य गौरी अस्ौरीपंडित्री प्रभु अवतारगण से आविर्भाव कारणतया सद्घोषवत सप्तुत्तराद्रृष्टवर्षे श्री श्री प्रभो सान्य क्रमेण तरह मन पांडिद्यम लोकमाता सिद्धि इदीसुवरागी रागम सदईव श्रीपादप्मा मुखी स्म गौरीपंड दिने दिनेी प्रभो भाव मुग्ध सन तस्तः अभूत शनैशन प्रभो दिव्यसलाभे तस् तीव्र वैराग्यम समुत्न्नम एक सजल नयन श्री प्रभो प्रस्था गृहत्वा चिराय गृहत्याग चकार अनेकासधानत अत परं गौरीपंडित साकारो न लौरीमाता प्रभो श्रीरामकृष्ण से कृपन्य स्त्रीभक्ता प्रकृत नाम मृणाली रुद्राणीवा पिता पार्वतीचरणचट्टोपाध्याय माता गिरीबाला दी तस् पितृगृह आसीद हावोड़ाडल शिवपुरस्थने किंतु सातुलालिए सा, भानीपुर जन्मलेभे परिवर्तनी काले संसग्रहण पर मृणाया नाम गौरीपुरी अभूत इत भक्तमंडली मध्ये सा माता नामना पर्चिता अभूत किन्तु श्री प्रभो तथा श्री श्रीमातु सबा आसीद गौरदासी गौरीमा व्यक्ति आसीद अतुलय तस्कता साहस तथा शक्ति सर्वेश श्रद्धा भाजना दृद्धिया साकम एवं आत्मीया त विवाहं समायोजितवन्त, इत्यत सा अस्मिन् विषये आत्यन्ताम् असम्मतिं ज्ञापितवती तथा विवाहरात्रौ गृहतः पलायनं कृतवती अनन्तरं सा काण्ठे कण्ठे दामोदरशिलां गृहीत्वा उन्मादनी इव दीर्घम् उन्विंशवर्षकालं नानातीर्थस्थानानि पर्यट्य तपस्यां कुर्वती आसीत् नानातीर्थभ्रमणकाले हरिद्वार मार्गे सन्यासिनी सह मिलता अभूत एतत साध संगे एवसा गौरी माई की अभीता अभूत दयाशीतुत्तराष्टादतमें खिष्टवर्षे दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्णन सह तस्या प्रथम साक्षात्कार अभूत श्री प्रभु तथा तद्वचनं निथम्य गौरी अभिभूता अभूत पराग्यवती गौरीमाता विविध कालेशु विवधप्रकार श्री प्रभु सानिध्यलाभ से तथा सेवाया अभूत कियतका दक्षिणेस्वरे श्रीमा श्यावासवती श्री श्रीप्रभु एतद्देशीयमातॄणां कृते दुःखप्रकाशं कृत्वा गौरीमातरं तासां सेवाकर्मणि आत्मनियोगार्थम् उपदेश उपदिदेश परिवर्तनीकाले गौरीमाता श्री श्रीमातृदेव्या अनुमत्या प्रथमतो ज्याराक्पुरे गंगा गंगातीरे तदनतर बाग बाजारी शारदेशर आश्रम प्रतिष्ठावती गौरीमा गानृत्वा श्री श्री प्रभो सभूत श्री प्रभु तम महातस्विनी भाग्यवती पुण्यवती वदन निर्देश अपर तो गौरीमता अभी श्री प्रभु अवताेण तथा मतृदेवीं भगवती रूपेण श्रद्धा स्म